फिर भी मेरी यह सम्मति है निज दूत प्रथम भेजा जाए निज दूत प्रथम भेजा जाए जो बैरे के मन का बल का सारा ही भेद लगा आए संभव है शत्रु सुलह कर ले तब तो विचार यह सुंदर है इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है तुम बुद्धिमान हो हनुमान कहते हो बात ठिकाने के कहते हो बात ठिकाने के फिर एक बार बस तुम्हें वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की फिर एक बार बस तुम्हें वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की जामवंत कहने लगे है तो ठीक विचार पर हनुमत ही जाए फिर यह न हमें स्वीकार रावण अवश्य यह समझेगा सारा आधार इसी पर है आता है यही बार बार इस कारण यही दिलावर है आता है यही बार बार इस कारण यही दिलावर है जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं इसमें है नीतिमान भी है इस बार भेजिए अंगद को यह समझदार बलवान भी है इस बार भेजिए अंगद को यह समझदार बलवान भी है उठे अपना नाम सुना अंगद बल बुद्धि धाम प्रस्तुत को ये कर्ण दे और दूसरा नाम प्रभु बोले बाल तन तुमको हम पुत्र समान समझते हैं हम पुत्र समान समझते हैं लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं फिर उचित नहीं है दूत कार्य किस कंधा के युवराज तुम्हें कपिसेना संचालन शोभा देता है काज काज तुम्हें कपि संचालन शोभा देता है काज तुम्हें अंगद बोले सिर नवाम सुनिए कौशलनाथ रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ डिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े लसातल में निर्भय है उसको भय न कही उदियाचल से आस्था चल तक निर्भय है उसको भय नहीं कहाँ उदियाचल से आस्था चल तक निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की रजधानी पर मैं रावण की रजधानी पर प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर तैरे हैं पानी पर प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर तैरे हैं पानी पर धन से हो कार्य जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान नहीं इससे बढ़कर सम्मान नहीं युव राज आपका दूत बने तो कुछ घटना है मान नहीं जो आप का दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं मैं भी श्री हनुमान हनुमत के समान मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ सेवा करने को उत्सुक हूँ हे मेरे सर्व आज्ञा दो सत्वर जाने को इच्छुक हे मेरे सर्व आज्ञा दो सत्वर जाने को इच्छुक हूँ अंगद के यह वचन सुनल मुदत हुए रघुनाथ दो विशेष अधिकार बल रखा सिर पर हाथ युवराज जानते हैं अह युवराज जानते हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो बलवान बाप के बेटे हो सब भात समर्थ सबल तुम हो बलवान बाप के बेटे हो बात समर्थ तबल तुम हो कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति कुछ बल भी दिखलाते आना बलवीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना बलवीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना अंगद जब जाने लगे प्रफुल्लित गात तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात दो एक संदेश हमारे भी कह देना हटी दसानन से जिसने के किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ वह तो सब बात समझता है वह तो सब बात समझता है अब देखे लंका नगर के किस प्रकार रक्षा करता है अब देखे लंका नगर के किस प्रकार रक्षा करता है यही भा भली भात जल जतला दे नाम उस अभिमानी रामण को घर भर में एक ही रह जाएगा बस तर्पण को घर भर में एक विभीषण की रह जाएगा बस तर्पण को मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र गुराय अंगद को करने विदा उठे किस समुदाय रण वीर जाओ रणबीर जाओ जाओबीर जाओ बलबीर रक्षक श्री रघुबीर धीर दुष्ट जनों को लताड़ के बरी के दल बेदहाड़ के बढ़ कर भिड़ कर आओ कर सब काम है प्रसाद या शीर्वाद तेरी वहाँ जय हो जय हो कर प्रस्थान चतुर गंभीर जाओ रणबीर जाओ बलबीर श्री रघुबीर धीर दुष्ट दुष्टजनों को लताड़ के बहरी के दल में दहाड़ के जाओ रणबीर जाओ बलबीर जाओ रणबीर जाओ बलवीर, गरज पवन गत चले जब बाल तन बलवीर, लगे निरक प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर पग पहाड़, पग प्रहार से तोड़ कर लंका द्वार कपाट किया प्रवेश तुरंत ही जन को डांट बाला बलवाला मतवाला मल्लों के नाये चलता था रणरंगे जंगे झूम-झूम सिंहों के भात गरजता था रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुए आदर न किया कुछ अंगद ने बस इसी बात पर छेड़ हुई पहले भो कुछ टेढ़ी कर उसने इस बात कलाम किए आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बान अब भी चखाऊँगा मैं राजकुमार यहाँ का हूँ बोटी बोटी निचवाऊंगा अंगद दंगारा हुए कहा बस खबरदार दूध न सूखा उठ का बना सिपल सलार हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है आगे से हटे प्रणाम करे क्या तेरे बाप का कर्जा है हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है आगे से हटे प्रणाम करे क्या तेरे बाप का कर्जा है हम बलिराज के बालक हैं हम बालिराज के बालक हैं जो अपने बल से पूरा था तू तो क्या है तेरे रावण को छह मास का रखा था करता है बेडंगी बात उसे जो दूत राम का है नादान आँख को खोल देख अंगद से आज तू बेटा है नादान आँख को खोल देख अंगद से आज तू बेटा है वह बोला हो मुंह को लगा लगाम आज सामना हो गया कभी सुना था नाम हम राजेश्वर के बेटे हैं तू दासों से भी बदतर है हम शेरों से भी बढ़कर है तू चारों से भी कामतर है क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं छोटा है जिनका राजपाट बन बन दुखियारे फिरते हैं जिनके वह सुंदर सीनारे लंका के बंदी घर में है उनका गुलाम बन बेवकूफ जो आया राजनगर में है तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत वाह वाह क्या बात है चीर पिता के पूत वाह वाह क्या बात है चीर पिता के पूत